ये ये क्या बताऊं यार विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा कम से कम एक और चीज तो श्योर है अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मर्डरर को क्रू मेंबर के अंदर की सारी बात पता थी उसे क्रू मेंबर्स का सभी डार्क सीक्रेट पता था उसे निरूपा के साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में भी पता था तो मुझे जहां तक लग रहा है कि मर्डरर क्रू मेंबर में ही से कोई है हाँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बल्कि जो बात निरूपा को खुद नहीं पता थी वो बात भी कतिल को पता है मतलब निरूपा को मेकअप के साथ सिफ्यूर एक्सिम मिलाकर दे दिया गया था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एलर्जी हो गई थी लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि निरूपा को खुद ये बात नहीं पता है लेकिन कतिल को ये बात भी अच्छे से पता है इसका मतलब साफ है का सिर्फ क्रू मेंबर्स में से कोई है बल्कि वो कोई खास आदमी है वो क्रू मेंबर्स में काफी पावरफुल आदमी भी हो सकता है अनुष्का इसका मतलब तुमको एक एक मेंबर को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा हर्षित ने कहा हो सकता है कि चैंपियन पिक्चर्स के कई ऑफिसर को भी इस बारे में पता हो ये भी हो सकता है की कािल क्रू मेंबर्स में से कोई है लेकिन वो वर्कला बीच छोड़कर पहले ही जा चुका था अनुष्का ने फिर अपना ओपिनियन रखते हुए कहा इस आदमी को बीच के बारे में भी काफी कुछ पता है टेंशन मत हो जाएगा। विक्रांत ने जब देखा कि अब डुप्लीकेट टास्क होने का वक्त हो चुका है तो फिर विक्रांत ने उन दोनों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहा रुको अभी हम लोगों को कुछ ना कुछ पता चलने वाला है इतना कहते हुए विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा यानी उसके डुप्लीकेट टास्क का टाइम हो चुका था वो बिल्कुल शांत होकर वही आस को नजरों से देखने लगा बड़ी सावधानी के साथ वो इस जगह को ऑब्जर्व करने लगा वो खुद को डुप्लीकेट टास्क के लिए तैयार करने लगा हालांकि जैसे जैसे घड़ी की सेकंड की सुई चलती जा रही थी विक्रांत की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी उसका एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था अचानक से इस तरह विक्रांत का मूड बदलते देख हर्षित और अनुष्का काफी असमंजस में थे इस वक्त उन लोगों को विक्रांत किसी पागल से कम नहीं लग रहा था तकरीबन पांच मिनट बाद विक्रांत को आखिरकार अपना सटीक लोकेशन मिल गया उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद विक्रांत ने अपने मोबाइल में फिर से लोकेशन को खोलकर इसे चेक किया। लोकेशन बिल्कुल ठीक था ऐसे में अब उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर अब तक डुप्लीकेट टास्क शुरू क्यों नहीं हुआ कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है कुछ छूट गया क्या मुझसे विक्रांत के मन में इस वक्त डुप्लीकेट टास्क को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे तभी अचानक से उसे एहसास हुआ उसे अदृश्य शक्ति के दिए हुए टास्क के बदले पांच पॉइंट्स मिल चुके हैं यह देखकर वो अवाक होकर इधर उधर देखने लगा चारों तरफ नजर डालते हुए अचानक से उसकी नजर लाइट हाउस पर पड़ी और जैसे ही उसने लाइट हाउस की तरफ देखा तुरंत ही उसके प्वाइंट्स और ज्यादा बढ़ गए विक्रांत और ज्यादा हैरत में पड़ गया वो फिर से लाइट हाउस की तरफ ध्यान से देखने लगा इस दौरान उसके पॉइंट लगातार बढ़ते रहे अच्छा तो डुप्लीकेट टास्क यहाँ होने वाला विक्रांत ने लाइट हाउस की तरफ देखते हुए मनी मन कहा अरे सर आराम से आराम से विक्रांत को लाइट हाउस में जाते हुए देख कर इंस्पेक्टर अशोकन ने उसे रोकते हुए कहा आप क्या कर रहे है ये लाइट हाउस बहुत जर्जर है कभी भी गिर सकती है इट्स वेरी डेंजरस सर अच्छा विक्रांत ने फिर अपना, जाते अपना हाथ हिला कर विक्रांत को रोकते हुए कहा सर उधर इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी एक टीम वहां भेजी थी पर उधर कुछ नहीं मिला कुछ नहीं है वहां हमने कुत्ते भी भेजे थे वहां लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला कुछ है ही नहीं उधर अच्छा तुमने पूरा चेक किया था श्योर विकांत ने अपनी बहुएं डेडी करते हुए अशोकन से सवाल किया और फिर वो लाइट हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग गया हाँ सर किया था ना अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अभी अगर आपको कुछ लग रहा है तो मैं कल दिन में फिर से इधर एक टीम भेज दूंगा वो लोग फिर से चेक कर लेगा अभी सर आप प्लीज उधर मत जाओ इट्स वेरी डेंजरस आपको कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देगा यूर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अशोकन की यह बात सुनकर विक्रांत ने लाइट हाउस की तरफ अपना कदम और तेजी से बढ़ा दिए उसने अशोकन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया सर प्लीज रुक जाओ अभी बिल्कुल अंधेरा होगा अंदर कुछ नहीं दिखेगा कल दिन में हम सर्च कर लेंगे न उधर अशोकन ने फिर से विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन विक्रांत उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था वो बड़ी उत्सुकता के साथ लाइट हाउस की तरफ बढ़ा चला जा रहा था उसे लाइट हाउस की तरफ बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस वाले भी मजबूरन उसके पीछे पीछे चल रहे थे ये लोग डायरेक्टली विक्रांत को वहां जाने से रोक तो नहीं सकते थे ऐसे में सब लोग अलग अलग एक्सक्यूज देते हुए विक्रांत को रोकने की कोशिश कर रहे थे हर्षित को भी विक्रांत की फिक्र हो रही थी सो उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा सर अभी वहां पर बहुत अंधेरा है और ऊपर से बहुत जर्जर बिल्डिंग भी है टूट भी सकता है ऐसे अंधेरे में जाना बहुत रिस्की है कल दिन के उजाले में चलते हैं ना यहाँ सर हमारे पास लाइट हाउस की काफी सारी फोटोज हैं। अभी हम लोग इस फोटो को देखकर जो भी एनालिसिस करना है कर लेते हैं फिर कल दिन के उजाले में हम लोग वहा जाकर देख बट अभी वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है हर्चित ने काफी चिंतित होते हुए कहा लेकिन फिर भी विक्रांत को कोई असर नहीं हुआ वो बिना किसी की परवाह के आगे बढ़ता रहा वहीं अब तक अशोक ने भी आगे आकर विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी लाइट हाउस के भीतर घुसने के लिए जो एंट्रेंस गेट था वहां का दरवाजा गायब था वहीं गेट के आसपास काफी ज्यादा जंगली झाड़ियां और पेड़ पौधे उगे हुए थे अंदर जाने के लिए बड़ी सावधानी से पैरखना पड़ रहा था विक्रांत ने लाइट हाउस के एंट्रेंस गेट पर पहुंचने के बाद वहाँ अंदर चारों तरफ नजरें घुमाते हुए इस जगह का मुआना शुरू कर दिया इस वक्त लाइट हाउस के अंदर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था जिस वजह से वहां भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था नहीं कुछ कुछ गड़बड़ है लाइट हाउस के अंदर देखते हुए अचानक से विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा दरअसल विक्रांत का लाइट हाउस में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे लाइट हाउस में कुछ सस्पीशियस भी नहीं लग रहा था लेकिन उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन लाइट हाउस के भीतर का दिखा रहा था इसी वजह से वो उसके अंदर जाने के लिए इतना उतावला हो रहा था उसने ये नोटिस किया था कि जैसे जैसे वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे लेकिन अब जब वो लाइट हाउस के एंट्रेंस गेट पर खड़े होकर भीतर की तरफ देख रहा था तो अचानक से उसके पॉइंट्स बढ़ने बंद हो गए थे इससे विक्रांत को एहसास हो गया तो निश्चित अदृश्य शक्ति का टास्क क्या है और अब अचानक से पॉइंट बढ़ने क्यों बंद हो गए विक्रांत ने अपने कदम पीछे खींच लिये उसने लाइट हाउस के भीतर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक लाइट हाउस के चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कंफ्यूजन में देखता रहा उसे कर दिया है। लेकिन काफी देर तक दिमाग दौड़ाने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन विक्रांत इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था जब उसे खुद से कुछ समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति की मदद की उसने अपने अदृश्य डिटेक्टर को एक्टिवेट करके लाइट हाउस के भीतर चला दिया ताकि वहां पर अगर कुछ हो तो उसे पता लग सके। लेकिन बड़ी अजीब बात थी काफी देर तक डिटेक्टर को इधर उधर घुमाने के बाद भी विक्रांत को वहां पर कुछ नहीं मिला जबकि वहां पर मौजूद पुलिस वाले विक्रांत को बड़ी अजीब सी नजरों से देखते रहे उन्हें विक्रांत की हरकत काफी अजीब लग रही थी हालांकि जब विक्रांत ने लाइट हाउस के भीतर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तो फिर अशोकन समेत बाकी के पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली